पंचम स्थल में प्रवेश कर तो जो यहाँ पर संवाद का संत मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का यही विश्राम हुआ मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में थे वो अपने हरिद्वार में भजन में मस्त और विदुर महाराज जो थे संत मैत्रेय ऋषि के ज्ञान का उपदेश लिया उसके बाद तीर्थ यात्रा करते विद्रु महाराज जी हस्तिनापुर में आए थे अपने भाई पुखराज से मिले थे उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था और उन्हें लेकर हिमालय चले गए थे ये कथा आज सबने स्तर में सुन ली है अब नमन करते हुए पंचम स्तर में प्रवेश करते हैं श्री सुखदेव महाराज जी गहते राजा प्रियव्रत अब जो स्वयंभु मनु के जो बड़े पुत्र है जिनका नाम है प्रियव्रत महाराज इनका चरित्र शुरू है जी कहते राजा परीक्षक प्रियवर्त महाराज जी का मन बचपन से भजन में मस्त था इसलिए राज काट में उनका मन नहीं लगता छोटी सी अवस्था में घर को त्याग कर गंध महान पर्वत पर देव ऋषि नारद जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए चले गए अब स्वयंभू मनु को सं्यास लेकर जाना था तो क्या करें तो स्वयंभु मनु अपने बड़े पुत्र प्रिय को लेने के लिए इसी दंडमादन पर्वत पर गए अब जब स्वयंभु मनु गए तो इनके दादा ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आए और जब ब्रह्मा जी आए, तो उनके स्वागत के लिए कई देवी देवता उस पर्वत पर, पर आए इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ लग गई ब्रह्मा जी को स्वयंभू मनु को नमस्कार करते प्रियव्रत महाराज जी सबदेवों को नमस्कार किया ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत मेरे पुत्र तुम जो विद्या जो तप ब्रह्मचारी लेकर करने आए हो वो तुम गृहस्थी आश्रम में भी कर सकते हो इसलिए हमारे यहाँ लिखा है एक होता है बाल ब्रह्मचारी और एक होता है ब्रह्मचारी तो जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो पूरे जीवन क्या रहते हैं अपनी आजीवन शादी नहीं करते और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ग्रस्थी होते हैं इसलिए जब दीक्षा दी जाती है तो क्या कहते हैं कि ज्योतम पानम स्त्री और सुना परा स्त्री समझ नहीं करती तो वो पुरुष क्या बन जाता है ब्रह्मचारी बन जाता है वो अपनी पत्नी के अंदर सबको अपनी क्या समझता है महाभिन समझता है इसलिए लिखा है ब्रह्मचारी रहना और बाल ब्रह्मचारी मतलब बाल ब्रह्मचारी वो रहता है तो कभी जो कभी विवाह नहीं करेगा उसे कह दिया बाल ब्रह्मचारी इसलिए जब किसी वर्ग को भी आप करते हो और भागवत महाप्राणी के पदम पुराण में आपने भागवत महात्मा कथा में सुना अंत में कि जब ये भागवत कथा हो तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए ये हो गया ब्रह्मचारी जिसे प्रसंग श्री चरणदास जी महाराज ने भी कहा था रामायण का प्रसंग बता रहे थे प्रभु लक्ष्मण जो थे वो 14 वर्ष तक ब्रह्मशा थे इसलिए वो शादीशुदा थे लेकिन ब्रह्मशा इसे कहते तो यहां पर कहा कि तुम गृहस्थी आश्रम में आओ वो भजन तुम्हें गृहस्थी में ही मिल जाए अपने पूर्वजों की बात को श्री प्रियव्रत महाराज जी ने मान लिया और अपनी राज्यधानी में आ गया और स्वयं अपनी पत्नी को लेकर भजन करने के लिए चले गए प्रियवर्त महाराज जी ने विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या ब्रहिषाम से विवाह किया इनके दस पुत्र हुए और एक कन्या हुई श्री प्रियव्रत महाराज जी की जो उजस्वती नाम की कन्या थी वही देव के गुरु शुक्राचार्य जी की पत्नी हुई और प्रियव्रत महाराज जी के जो तीन पुत्र थे कवि महावीर और स्वर्ण ये तीनों ऋषि बन गए परमाहंस हो गए घर को छोड़कर चले गए और बचे सात पुत्र अग्निधार इदमजुहा जुहा महावीर घृणा धर्मत्रुष्टा और समन एक दिन प्रियव्रत महाराज जी ने सोचा रात क्यों होती है रात होती है लोग सोकर अपनी जिंदगी को जाया कर मैं रात नहीं होने लगता प्रियव्रत महाराज जी ने एक सुंदर हीरे का रथ बनाया और सूर्य की विपरीत दिशा में उसे खड़ा कर दिया अभी के सूर्य डूबता नहीं है ट्वेंटी फोर आवर्स जो तो है सूर्य की वर्किंग चलती रहती है तो क्योंकि हमारे पास सूर्य देव चलकर कहा चले गए अमेरिका में चले तो आसान तरीका हम बताते हैं कि प्रियव्रत महाराज जी भारत में थे तो जब सूर्य देव प्रियव्रत महाराज जी से, राज्य से जाता था भारत से और अमेरिका में चला जाता था तो प्रियव्रत महाराज जी क्या क्योंकि बड़ा विशाल रथ बनाया था हीरे का तो मानव जब दूसरी दिशा में होता था सूर्य तो इस दिशा से श्री प्रियव्रत महाराज जी अपने रथ को खड़ा करते थे तो वहां से सूर्य प्रकाश प्रियवत महाराज जी के रथ को देता था और प्रियवत महाराज जी अपने रथ से रोशनी अपने राज्य में करते थे जैसे कि शीशा है आप सूर्य के आगे शीशा रखें और किसी अंधेरी जगह पर किसी अंधेरी जगह पर मारें तो वो रोशन हो जाती है हम सूर्य के कि आईना दिखाते हैं और किसी अंधेरी जगह पर मारते हैं तो वो जगह कैसी हो जाती है रोशन हो जाती है सात दिन तक रात नहीं होने दी ब्रह्मा जी को बात ठीक नहीं लगी। बोले प्रियवर, ये तुम क्या कर रहे तुम हो तुम प्रगति के विपरीत कार्य कर रहे हो। सीतामा लोग सो होकर अपनी जिंदगी को जाया कर अरे सो होकर जाया करे तुमने महात्मा का भजन तो नाश कर दिया गीता में कहते हैं ना भगवान कि मुनि जो रात को जागता है और रात में मुनि क्या करता है भजन करता है ब्रह्मा जी कहते हैं प्रकृति की कोई भी चीज फसूल नहीं है सूर्य चंद्रमा ये सर्दी गर्मी आदि सब भगवान की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं हमने हंडिया बनाई हंडिया में नमक डालना बना सबने तो कहा अरे राम इसमें तो नमक ही नहीं है अच्छा क्षमा करना कल ख्याल करेंगे अब कल कर हंडिया बना रहे ऐसा ख्याल किया इतना नमक डाल दिया लोगों ने कहा अरे साहब इतना तेज कर दिया अच्छा क्षमा करना फिर ध्यान करेंगे परफेक्ट अब एक जगह खीर बन रही थी एक जगह हंडिया बन रही थी इसलिए हंडिया की जगह खीर में ही नमक डाल दिया और बाद में हुआ क्या बोले नमक बड़ी खराब चीज नमक पूरी नहीं है तुम्हारी बुद्धि स्थित नहीं थी बुद्धि भी फिरी थी दोष बुद्धि का तुम नमक दे यही यहाँ पर ब्रह्मा जी ये सिखाना चाह रहे प्रियव्रत जी को बोले प्रियवर तुम तुम जो है भगवान की बनाई हुई रात्रि भी दोष दे रहे हो दोष तो उन लंबन पुरुष होगा जो सोने में अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं और मुनि तो जागते हैं प्रियव्रत महाराज जी को बात ठीक लगे पर हुआ क्या हुआ ये कि जब प्रियवर्ग महाराज जी ने अपने रथ को घुमाया था सात मरतबा क्योंकि सात दिन तक इन्होंने दिन बनाए रखा रात नहीं होने दी तो उनके रथ के पहिये से सात खड्डे हो गए और सात खड्डों में जो पानी भरा वो हो गया सात समुन्दर कितना बड़ा रथ होगा कितना बड़ा एक समुन्दर होता है भाजी तो मैंने विचार किया आज हमें लेटीदी मंदिर में था तो नौका में कुछ लोग जो है वो भी ले रहे थे धर्म का तो मैंने देखा मुझे ये प्रसन्न जो है मैंने बुद्धि में आया मैंने ये ऐसा समुद्र है तो एक समुन्द्र कितना विशाल होता है सात समुद्र बताए कितना बड़ा हमारे महाराज प्रिय वर्ग का रथ होता है और वो कौन है वो शायर ने भी लिखा सात समुद्र पार भी किया आठ समुद्र पार तेरे पीछे नहीं लिखा छह समुन्द्र पार तेरे पीछे नहीं लिखा कितने बोले सात समुद्र तो कितने होते हैं सात समुन्द्र आप गीत में भी देख सकते हैं ये सोचा होगा शायर ने, अरे भागवत महापुराण में लिखा है प्रियव्रत महाराज जी के रस्ते सात खड्डे हुए उन खट्डों में पानी भरा तो सात समुन्द्र है अरे कहीं आठ कह दिया तो लोग बोलेंगे अरे मूर्ख है आठ तो होते ही नहीं हर समुन्द्र के सात एक द्वीप हुआ कितने द्वीप हो गए सात द्वीप एक समुद्र के संग एक द्वीप इसलिए सात समुद्रों के संग सात द्वीप और प्रीवी के कितने बेटा है सात पुत्र हैं इसलिए सातों द्वीप होगा राजा सातों पुत्रों को बना दिया जम्बो द्वीप प्लक्ष द्वीप, शलमल द्वीप खुश द्वीप क्रोश द्वीप शक द्वीप पुष्कर द्वीप ये बन गए सात द्वीप सातों बच्चों को सातों द्वीपों का राजा बना दिया और प्रियवर्ग महाराज जी ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया जम्मूद्वीप के राजा हुए जिनका नाम था राजा अग्निधर राजा अग्निधर ने भी मंद्राचल पर्वत पर जाकर कब किया और वहीं उन्हें पूर्वजिति नाम की तो अपसरा मिली और उस अफ्सरा से राजा ने कर लिया विवाह राजा अग्निधर ने उस नाम की अपसरा से नौ पुत्रों को जन्म दिलवाया और जो जम्बू द्वीप था उसके नौ हिस्से कर दिए और वो होंगे नौ खंड एक द्वीप के नौ हिस्से कर दिए नौ खंड बना दिए और नौ खंडों का नाम अपने नौ पुत्रों से लखा और अपने नौ पुत्रों को नौ खंडों का राजा बना अजनाब खंड कौन हुए राजा नाथ किम खंड कौन हुए राजा किम हरिवर्ष खंड कौन हुए राजा हरिवर्ष पीलाव्रता खंड कौन हुए राजा इलाव्रत रमय खंड कौन हुए राजा यमरत हृणामय खंड कौन हुए राजा हिरणामय कुरु खंड राजा कुरु हुए और भद्राक्ष खंड राजा भद्राशुए और केतुमाल खंड राजा केतुमाल और इन्हीं प्रियवर्त महाराज जी के नौ पुत्रों का विवाह मेरू प्रजापति की नौ कन्याएं थी उन नौ कन्याओं से होगी राजा अग्निधर ने दस करोड़ वर्षों तक कर राज्य किया और पुत्रों को राज्य देकर भजन करने के लिए तब करने दिए। राजा नाप का विवाह मेरु देवी से हुआ। अब महाराज कैसे हुआ मेरु देवी से विवाह हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राजा नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया पर संतान नहीं संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया यज्ञ करता ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा नाथ बड़े धर्मात्मा है इसलिए राजा नाथ तो भगवान ही पुत्र बनकर आ यज्ञ हुआ भगवान प्रकट हो गए भगवान ने कहा नाग तुम्हारी क्या कामना है राजा नाग भगवान को देखकर शर्मा गया भगवान ने ऋषियों से पूछ लिया ऋषियों आप सत्या महात्मा है महात्मा है आप बताए किस मेरा यज्ञ कर रहे हैं ऋषियों ने कहा सरकार इनकी तो कामना संतान की थी और हमारी कामना है कि आप राजा नाथ के पुत्र बने भगवान प्रसन्न हो भगवान ने कहा ऋषियों जितना में यज्ञ में स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण को सुंदर भोजन कराने से आहा करने से प्रसन्न होता हूँ इसलिए यज्ञ में क्या है? स्वाहा और ब्राह्मण को कोई कटापट भोजन कराओ तो बोलेंगे आहा क्या पनीर का साड़ा दान क्या छोले बनाया है हमें क्या क्या बताऊ भगवान ने तो बड़ी लिस्ट बता दी भोजन की इसलिए तुम्हारी कामना तंग नहीं करता तो हमारे वैदिक इतिहास के अंदर हमें दूसरी बात यह भी पता लगी कि राजा नाग भी वो परम भागवत है जिन्होंने भगवान से पुत्र की कामना नहीं करी ऋषियों की कामना थी पर भगवान इन्हीं के बेटा बना माता मेरु देवी ने गर्व को धन किया सुंदर मुहूर्त में सुंदर बालक का अवतार मिल गया कि भगवान के कला अवतार है ऋषियों की कामना से भगवान आए इसलिए भगवान का नाम हो गया पूरे ऋषभ देव भगवान श्री दे। ऋषभदेव जी का अवतार हो गया भगवान ऋषभ जी की कीर्ति तीनों लोगों में बढ़ने लग गई देवराज इंद्र इनसे जलसी करने लगे और इनके राज्य में बारिश करना बंद कर दिया ऋषभ जी तो स्वयं भगवान थे, है कलाव सारे भगवान के हैं अपने तपोबल से ऋषभ जी ने अपने राज्य में वर्षा कर देवराज इंद्र लज्जित हो गए धर्मिंद्र हो गए और देवराज इंद्र की कन्या है जिनका नाम है जयंती जयंती को लेकर आए और ऋषभ जी से विवाह हो गया। भगवान ऋषभ जी से जयंती का विवाह हुआ माता जयंती ने ऋषभ देव जी के द्वारा गर्भ को धारण किया और सुंदर मुहूर्त में सौ पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ देव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत अजनाब खंड का नाम पड़ गया भारत खंड बोलिए भारत खंड की जय और नौ पुत्र श्री ऋषभ देव जी के खंड के राजा हो और जिस जिनका मैं अब नौ योगिंद्र का नाम ले रहा हूँ आज हम सब धन्य हो गए किसी कार्य में कमी ना हो और उसे पूरा किया जाए तो नौ योगिंद्र जी का नाम ले लीजिए कार्य पूर्ण हो जाएगा बोलो कवि योगिन्द्र महाराज की ज श्री हरि योगिन्द्र महाराज की ज श्री प्रबोध योगिन्द्र महाराज की ज श्री अंतरिक्ष योगिंद्र महाराज की श्री पीपलायन योगिंद्र महाराज की श्री हविघोत्र योगिंद्र महाराज की श्री द्रुविल योगिंद्र महाराज की श्री चमंत योगिंद्र महाराज की श्री करभाजन योगिंद्र महाराज की नौ योगिंद्र जी हों और ऋषभ देव जी के जो इक्यासी पुत्र थे ये सब ब्राह्मण होंगे भगवान ऋषभदेव जी ने अपने सौ पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया। एक समय ऋषभ जी ने सभा सभा बनवाई सौ पुत्रों को बिछाया अपनी जनता सभा के बीच में सौ पुत्रों को ज्ञान का उपदेश किया ऋषभ जी ने कहा मेरे प्यारे बच्चों संसार में दो आनंद ऋषि आनंद और ब्रह्मानंद ऋष आनंद तो आपको हर घोनी में मिलेगा कुत्ता दिल्ली, खदा आदि इन सब में विषय आनंद मिलेगा आहार निंद्रा भय और मिथुल आहार हम खाते हैं जानवर भी खाते हैं, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है आहार निंद्रा हम सोते हैं जानवर भी सोते हैं, तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है निंद्रा भय हमें डर लगता है जानवरों को भी डर लगता है इसलिए भय और मिथुन हम संताने पैदा करते जानवर भी पैदा करते है तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं इसलिए विषय आनंद आपको हर योनी में मिलेगा पर ब्रह्म आनंद नहीं मिल मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उस ताले मनुछ शरी। मनुछ शरी की चाबी है मनुष्य शरीर बड़ा मानव का मनुष्य शरीर पाकर भी यानी कि मोक्ष के दरवाजे की चाबी हाथ पर लगे ताले की और मनुष्य शरीर पाकर भी चाबी हाथ से गवा दी तो कहते छिचकारे छिचकारे पिचकारे इसलिए ब्रह्मानंद किसमें मिलेगा इस मनुष्य शरीर में मिलेगा तो आप क्या ले रहे हैं ये ब्रह्मानंद कथा को कर रहे, जप कर रहे हैं पूजन कर रहे इसको कहते ब्रह्मानंद पर ये मनुष्य शरीर में ही मिलने वाला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इसलिए यहां पर श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा जो अपने जो आपके धर्म को भ्रष्ट करें या कह रहे हैं श्री विश्व जी जी अध्याय पांच के श्लोक नंबर अठारह अच्छा में जो आपको भक्ति मार्ग से रोके उनको छोड़ देना चाहिए क्यूँकि आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा नहीं तो किस किस को तो छोड़ दे महाराज बोले गुरु छोड़ देना चाहिए जो भक्ति से आपको गिरा रहा है पिता उसका त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति में बांधा है हाल पति उसका त्याग कर देना चाहिए माँ उसका त्याग कर देना चाहिए जो देवता आपकी भक्ति में माना जा रहा है उस देवता का विचार कर देना चाहिए क्योंकि तो ये आपके मित्र नहीं है ये आपके शत्रु है बोलो भक्त भगवान की जय के प्रिय न राम ही तजे ताई कोटी भेरी राम इसलिए कहते हैं विनिय पत्रिका में कहते हैं संत कुदास जी जो लोग ताजी राम सनी जो लोग आपकी भक्ति में बांधा डाले उसका त्याग कर देना चाहिए वो तो किस ने त्याग किया बोले तजो पिता पहला पत्रिका में कह रहे हैं श्री संतुलसीदास जी जो बात भागवत माँ के पांचवी स्तंभ के पांचवी अध्याय के श्लोक नंबर अठारह में है वो ही बात विन्य पत्रिका के एक सौ सेवेंटी फोर श्लोक में लिखा है बोले किसने त्याग किया बोले तजो पिता पहलादलाद पहला के पिता ने भक्ति में बांधा डाली इसलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया बीभीषण बंधु बीबीषरण ने कहा रावण को राम भगवान ने उसकी शरणागति में नीबीषण को रावण कहता नहीं बीभी ठीक है जो ना मेरे राम का ना वो मेरे काम का छोड़ दिया भरत महाकालिया भरत जी आए एक ने कह दिया मैंने सब कुछ संभाल लिया भरत बोले माँ क्या बोले राम को बनवास और तुझे राजदी तुमने मेरे भगवान को भेज दिया तुम मेरी शत्रु हो मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ बलि गुरु त्याजो महाराज जब भगवान मामना अवतार लेकर आये तो शुक्राचार्य जी कह रहे बलि विष्णु है मत देना मेरे गुरुदेव जो तो विष्णु है अब तो हम देंगे लोग इनसे मांगते तो हमारे पास मांगने के लिए पर है किसका धन मन धन सुख सम्पति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा है तेरा तुझको हरपण तेरा तुझको हरपण जाला गे मेरा ओम जय जगवी अरे गुरुदेव यही इनिता तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा गुरु की बात को नहीं मानने ही गुरु का त्याग त्याग दिया महाराज बली गुरु त्याजो कंते वज्र बनी ही भये मुद मंगलकारी इसलिए ये आपको बंधन में बांधेंगे आपका नाश कर देंगे इसलिए आप उनका त्याग कर दीजिए मूलभक्त वस्तल भगवान की जय श्री दीन बंधु भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम ही भय मुद्द मंगल का है ये आपके जीवन को नाश्य कर देंगे इसलिए इनका त्याग कर दो इसी में हम सबका क्या होगा कल्याण इसी प्रकार से सुंदर ज्ञान का उपदेश भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को दिया ऋषभ देव जी कहते हैं मेरे बच्चों आज तुम ब्रह्मचारी हो कल विवाह करोगे, और विवाह कर कर अगर अपनी पत्नी को भक्त नहीं बनाया तो तुम पति के लाने योग्य नहीं मेरे प्यारे बच्चों पत्नी को भक्त बना दिया फिर आगे कौन आएंगे बच्चे हैं? और अगर बच्चों को धर्म मार्ग पर ना चला सके तो तुम पिता के लाने योग्य नहीं हम बोलते हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए मिनिस्टर बन जाए या जा उसकी शादी होगी तो हम अपने कर्तव्य को पूरा कर देंगे नहीं ऋषभ देव कहते हैं आपका कर्तव्य कब पूरा होता है जब आप अपने बच्चे को भक्त बना तो पहला क्या है भक्त बना कभी कल्याण होगा इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञान किया उपदेश दिया बुर दीन भगवान है श्री ऋषभ देव जी हम मन संसार से हटा रहे हैं जान बुझ पागल हो गए अब संसार इनसे दूर हो गए जब तक हम संसार के मतलब के हैं संसार हमको छोड़ने वाला न क्या आखिर बाबा जी सांस ले रहे लंबी लंबी औरत आई है बाबा अरे जाते मेरे छोरा पर हाथ रखकर चले गए बाबे को अपनी चिंता इसको मैं छोरे की चिंता सुतारी इसलिए ऋषभ देव जी ने कहा संसार को जान छोड़ने वाला नहीं आपको तो संसार की जान छोड़नी पड़ेगी पागल बन गए अब जनता ने कहा अभी हमारे मतलब के नहीं तो पागल बने घूमते थे एक माता जी ने पागल बाबा को रोटी खिला दी और माता जी की कामना पूर्ण हो गई अब तो माता जी की लाइन लगती पागल बाबा को खिलाने से कामनाएं पूर्ण हो जाती औरतों का अंधविश्वास बहुत होगा बाबाओं के पास सबसे ज्यादा औरतें नजर है मेरा आदमी के देखता नहीं ले अब देखो ये पुड़िया पे ऋषभ देव जी बोले ये क्या हो गए हमने तो जान छुड़ाई तो जान पर बन गए यहाँ श्री ऋषभ जी ने जान बुझ अपने शरीर के कपड़ों को उतारा क्यों नागा बाबा बने ऋषभ जी इन स्त्रियों को दूर कर के लिए इसलिए हम वैष्णव जो इन नागा बाबाओं को हम नहीं मानते अपराध है सुखदेव जी नागा कब थे जब तक उन्होंने भागवत को अध्ययन नहीं किया था जब भागवत को अध्ययन किया तो वो लंगोट ढाली तो अब माता जी तो दूर हो गई माता जी ने पति देव से कहा तुम जाओ बाबा को रोटी की अब पुरुषों की लाइन लाते अरे ऋषभ देव जी ने कहा अब क्या करें तो अब ऋषभ देव जी क्या करते थे मल मूत्र करते और उसी मल को अपने शरीर में मल देते और खा जाते थे ऋषभ जी चौंक है सुखदेव जी ने कहा भगवान के मल से दस योजन तक खशबू जाती यानी कि चालीस कोस तक खजबू भगवान के मल की जाती थी इसलिए भगवान का मल भगवान भगवान का थूक भगवान भगवान की हर चीज क्या होती है वो दिव्य होती है वो भगवान ही होती है ये सुनकर परीक्षित की बड़े मुस्कुराए सुखदेव जी कहते राजन एक दिन श्री ऋषभ देव जी के पास अस्त सिद्धियां आई और उन सिद्धियों को हमारे श्री श्री ऋषभ देव जी ने त्याग किया और इससे कुछ सौंप बैठे परिसर महाराज जी कहते हैं कि जब ये सिद्धियां प्रार्थना कर रही हैं तो श्री ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया सुखदेव जी कहते हैं राजन के ते ते लिए सिद्धियां प्रार्थना ही करके हमको स्वीकार कर लो और जब पुरुष स्वीकार कर ले तो होगा क्या भगवान के भजन से दूर हो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत भूती। स्वामी स्वामी भजने लागे लग्न राम रांग सी राम दूर होता तो अच्छी तो अस्थितियाँ कैसी होती है सबसे पहले होती अड़ी अड़िमा कहते हैं छोटा कर लेना अपने आप को छोटा दूसरा महिमा बड़े हो जाना तीसरा गरिमा भारी हो जाना चौथा लगीमा हल्का हो जाना पांचवा प्राप्ति सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना छठा प्रका, प्रकाम प्रकामय जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना और सातवी जिसे कहते हैं सिद्धि सिद्धि भी मृत्यु मृत प्राणी को फिर से दिखा किसी भी मरते हुए इंसान को दुबारा से जिंदा कर देना और आगवा यानी कि सभी को वश में कर लेना ये असिद्धियाँ है पर यहाँ पर श्री ऋषभ देव जी ने दे सिद्धियों को